परमार्थ प्रसंग 112 कितने ही लोग कामकाज प्राप्त करने में असमर्थ होकर संसार में नित्य के अभाव कठिनाई और अशांति से त्रस्त होकर पग पग पर सब कामों में विफल मनोरथ होकर संसार के दायित्व को टालने के लिए मठ में सन्यासी होने के लिए दुराग्रह करते हैं आजकल सन्यासी होना मानो एक शौक हो उठा है ठीक ठीक वैराग्य होना सन्यासी होना क्या मामूली बात है संसार में रहते हुए ही साधन भजन करके विषयों के प्रति अनासक्ति, निर्लिप्तता और निस्वार्थता के भाव का कुछ अभ्यास करके योग्यता लाभ करनी पड़ती है जमीन को तैयार कर लेना पड़ता है ऐसा न करने पर नवानुराग का उच्छ्वास ताड़पत्र की अग्नि के समान कुछ दिन में ही बूझ जाता है गायब हो जाता है और फिर आलस्यपूर्ण दिन कटने लगते हैं और खुद की सुख सुविधा और मान यश की ओर मन का झुकाव हो जाता है तब जब ध्यान करना उसके लिए बेगारी श्रम के समान हो जाता है एक आध घंटा बैठकर ही वह सब खत्म कर देता है आज शरीर अच्छा नहीं तो कल काम के मारे फुर्सत नहीं मिली इसी तरह एक न एक बहाना झुटता रहता है प्रायः देखा जाता है संसार त्याग करके और बाधा विघ्नों से त्राण पाकर स्वच्छंद रहकर वह सोचता है जो चाहता था वह तो मिल गया अब व्यस्त होने की जरूरत नहीं धीरे सुस्ती से भगवान का नाम लेने से भी चलेगा अतः वह आरंभिक तेज और दृढ़ता फिर नहीं रहती मन क्रमशः निम्नगामी होता है 113. बाहर से लोग सोचते हैं मठ के साधु कैसे मजे में है गंगा किनारे ऐसा सुंदर स्थान रहने के कमरे मंदिर पैसे की कोई कमी नहीं कितना अच्छा खाते पीते हैं कोई चिंता फिक्र नहीं समयानुसार थोड़ा बहुत ठाकुर का काम किया और बाकी समय मनमाफिक इच्छानुकूल थोड़ा पढ़ा लिखा और जब ध्यान कर लिया कितना सुख स्वाधीनता का जीवन है उन्हें विदित नहीं कि मठ के साधुओं को दिन रात कितना काम करना पड़ता है कितने कठोर नियम और कानूनों के भीतर रहना पड़ता है कितने प्रकार के कठिन सेवा कार्यों को करना पड़ता है शरीर प्राण को तुक्ष समझकर विपत्ति से शोकातुर लोगों के उद्धार के निमित्त कितने विपदजनक कामों का मुकाबला करना पड़ता है निज की भक्ति मुक्ति तक को तुक्ष मानकर शिव ज्ञान से जीव सेवा के निमित्त अपने जीवन को स्वर्ग कर देना पड़ता है जो संघ के आदेश का पालन नहीं करता या कुछ भी बहानेबाजी करके धोखा देकर रहना चाहता है या वहां से हट जाता है मनमाना आचरण करता है वह रसातल को चला जाता है उसकी सारी उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है और क्रमशः अधोगति ही होती है